आरभामहे नमस्कार एक शत्राण विषे पढ़ा पूर्व अनम किबतक आत्मनेपदी धातूना भवन्ति इति अपि कथं यथा वर्तते वृत्तु वर्तते वर्ते वर्तन्ते वर्तसे वर्ते थे वर्त वर्ते वर्तावे वर्तामहे इति अन अब्धव अस्मि प्रयोग है <coughs> श विषय कर्मी प्रयोग कथम तर तेन सह इति सब भवति स्पषं इद् रूपाणि पशा वस्तु आदो प्रयोगा कति सी संस्कृत प्रयोगा हा कति सी पृषे चे उतरम कि प्रयोग कैसे कर्तरी प्रयोग कर्तरी प्रयोग भावे भावे भावे कर्तरी कर्मणि भा प्रयोग हाँ, प्रयोग्यम अस् कथम एताद विभागा प्रयोगशु प्रयोग केक्यप्रयोग वाक्योग कर्तरी कर्मणी भाव कथम कर्तरी ते अवगं सुलभ कर्तरी प्रयोग कथम होती कर्तरी प्रयोग विशेष कर्म प्रयोगे तस्य तथा पुरुषः भवति तदेव य्रियापद प्रयोगः तदव कर्तृप्रयोग यहां अन्न खादति लकारे अन्न खादी अस् क्रियापदमस्टी लट्ले अस्तु लट्ले कि अच्छा एक प्रथमपुरुष वाक्ये यम अस्क्य कर्तृप किताक अस्ति चे बवचनेथा क्रियापदम अन प्रथमपुष अस्त कारण बाल भवेत्। यहां अहम उत्तमपुरुषसंबद अहम पदम हम आवाम पदानि न वयमतवाम यूय पद उपये अवल प्रथमपुष यहाद शक्यते शक्य प्रयोग है भ तथा यहा सा तत् त्वं तम युवाम यूय युषम शब्द तथा अस्म शब्द रूपाणि विहाय युषम तथा तथा अस्म शब्दूपा विहाय अन शब्द पद उपय शक्य ये मुख्य विषय क्रियापद संबंध कर्तृपेण यदि असने खादा अस्सी अहम् कि खादा अहम अन्नम अन्न खादा पुरुषे अस्ट खादा कर्ता कर्तपदमी हाँ उत्तमपुर खाने उत्तमपुर उत्तम पुरुष हाँ उत्तमपुर समृद्धिपे तथा वचनम इति वचन कितने दृष्टि वचनमस्टवचनमदा अस्मत्शब एकव कि अहम अहम अन्न खादा इदान अन्नम पदसम किमत अन्न भक्ति हाँ द्वितीय विभक्तिपमस्कव कि कर्मपदम पदम, पदम कर... तो कर्मपदम अस्त कारक कर्मकारक कर्मचारक इदान पुनः पुनः संस्मार वद... वद... इदि चर्चा कू कर्ता बालपदमस्ता अस्लन क्रिया भवति खादन क्रिया खादनक्रि अद विभक्ति प्रथम विभक्ति कर्तृपमस् कर, कारक कितृकारक कर्तृकारकु न भवति भवति कर्तृकारक पानेव्या पानेव्या तर वा हेतु न कस्य कस्यापि विषयस्य इति व्यर्थेतु खादति अथवा खादा अलह अन्न खाद खादति इति शब्दन एक कर्ता ज्ञाते कारकम ज्ञाते तत्व कर्तृकारक कोपि पुषेकवचने करोति इति ज्ञानं भवति तत्र। तानम तादती पदेव कर्तृकारक्रिया ज्ञान त्र कर् क्रि रूपेण कर् भवति तत्र। अन्य अन्य कारकस्य कारक अन्यकारक, कारण अन्यकप् उपयोग है न प्रयो, प्रयोजनमस्तणती अ पदेव कर्ता उच्य बोध्यते अर्ता बालह पदस्य विभक्ति प्रथमा तस्य कारक न नास्ति होक कर्तकारक शब्द वो पदेव अंतर्भूत कारकर्तृकारक पदस कारकलम प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्तिबोधन अत्र हाँ? क्रिया अस्ति हस... नास्ति ओके okay. बाक विभक्ति है, विभक्ति प्रथमा विभक्ति किम बाली कारक अस्कं चर्चा कृता अस्म चर्चा जाता कारक कारकस्य विषय बालह जूव कारकय आसो अस्कं बा अर्तरी प्रयोग भवति कारक यहाद प्रथमा विभक्स तक अस्त पूर्व प्रथमा विभक् कारक प्रसक्ति खलु प्रथमावक् कारक प्रसक्ति नवगत कर्तपयोग नालो बैक्ट बाल the prathama vibhakti is indicating just the object here there is no karak on it okay object means not not in the term not in the sense of karma karak, karma object but the thing the ball is a thing right is a is a, uh, is a is a is a thing is a living thing it could be non living living but it is a just a thing it, so the bala and the prathama vyakti just indicates the the thing uh in uh, which is indicated by uh that word bala bala means a boy so boy has has to have some word yeah. so that bala is indicating the the word or indica indicating or pointing towards that thing physical thing And it is also indicating its linga and vachanam. Yeah. Action, right? Uh, linga and uh, vachanam. So that is the job of pratima evakti here. So in this case, pratima evakti does not have, does not represent karma. Yeah. Whereas annam definitely represents karma here because the thing that karma karma is not. represented by any other word here like khadati uh, that indicates the karta also yeah okay. but uh, it doesn't indicate the karma okay. so annam kimka um, kimka kadati na no, kimka kadati An, so anna annam shabda hai, आ, किम किम अत्र कर्म तो कर्म तद् ोतयती किं सेत कर्मपद संकेतक अभक्ति कर्मकारक वद कर्मकारक प्रतिधि कर्मकारक द्वितीया विभक्त अच्य है अत अति परंतु बाल तथा नाल इज जस्ट फ्लोटिंग बाल इज जस्ट इंडिकेटिंग दट बॉय इज़ नो कारकम बट दिस इज़ जस्ट बैकग्राउंड बट नौ इफ़ यू कन्वर्ट दिस इनटू इंटु दर्तरी प्रयोग इनटू कर्मणि प्रयोग पैसिव वाइस इन दैसव वाइस कशेष कर्तरी प्रयोग क्रियापद वचन तथा तो पुष्हा केन सह संग कर्तरी प्रयोगे कर्मिप okay. प्रयोग कह संग कर्मणि प्रयोगे प्रयोग भवति केन पद सह कर्मपद बालेन कर, कर्मणि प्रयोग रूपम कथम होती खादती अस्त प्रथम पुरुष एक खाद्य खाद्य इदान खाद्य पैसीवैजाते Is being eaten, being eaten, is being eaten, or is eaten? Question arises by whom? By whom? And what? What is being eaten? Same question again. Who is eating? And by who? By who? By whom it is being uh, is being eaten? And what is being eaten? So baale na. अन्नम अन्नम बिकॉज अन्नम इज अन्न प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग अस्त सभीभक्ति अन्नम अन्न प्रथमाभक्ति तथा द्वितीय द्वितियाभक्ति अन्न अब बालेन फल खाद्य है यहां अन्न खाद्य अ वचन कितम प्रथमपुष एक अस्त रूपी अभी इन पशा कथंटे प्रथमपुष एक अस्य बध कर्मपन सह अस्त कर्मपद तो तत्र अन्न ताद की अस्मिन् प्रयोग प्रयोगे कर् कर्तरी प्रयोग खादती लट्ल प्रथमा प्रथम पुरुष एक कर्त प्रयोगे कर्मपदम अन्न कर्तृप कर्म प्रयोग क्रियापद खाद्यते कर्मपदम अन्नमेंवृपद बालेन समान कर्त पद सर्तृप कर्ता सनमेंव कर्ता सर भिन्नं भिन्न कारक भिन्न कारकमें विभक्ति खलु विभक्तिभक्ति भिन्ना विभक्ति भिन्ना कानन कर्ता सन कर्ता सह कर्मपद सक परु विभक्तिम भिन्ना किमर्थम भिन्ना कर्मी प्रयोगे अस्त विभक्ति भिन्ना तो अत्र अदुदा पशा गच्छति इति शाला गदानम कर्त प्रयोगे अस्त कर्मणि प्रयोग कुरश आदौ अच्छा कर्मणिपम कथम होती लट्ले प्रथमपुर कशनीति ज्ञात इदानम गम्य कर्मणि प्रयोगे तृतीय भक्ति कर्तपदस तृतीय भक् प्रयोग यहां बालेन प्रथ प्रथमाभक्ति कर्मदम अस् कर्तृप प्रयोगे द्वित कर्म प्रयोग तर प्रथमा परवर्तन शाला गाला गम्य गम्य शाला ग्छति बालेन शाला गम्यते गम्य रूपात, रूपे कर्मणे कर्तूपा कर्मणिपे पिवर्तन कथीय कर्म क्रियापदर्तन सर्मणि प्रयोग लकार लनमें कर्तृप यदस्र्तृप्रयोगे तर विभक्ति विभक्तिपरवर्तन होती तृतीया विभक् कर्मपद द्वितीयाभक्त होती कर्तरी प्रयोग तस् परौ कर्मणि प्रयोगदान क्रियापद सरु पुरुषः तथा वचनम इदान तरीवर्तन कर्तव्य कर्तरी प्रयोगे क्रियापदस्य क्रियापद केन सह तसि तत् कर्तृप कर्तपदे सह कर्मणि प्रयोगे कर्मपदेन सह mm तेव -hmm. hmm. आ, रूपा कर्मणि इदानूपत्ण उदाह पशा अथवा कर्म प्रयोग कथंती पाठ अस्त कशन पाठ से शीर्षि संस्कृति संस्कृताश्रिता कचन प्रधानचार्य आद्रीठिस् भूमि का कचन प्रधानचार्य संस्क्यक्रमश महती आसक्ति कचन प्रधानचार्य अस् संस्कृतकार्यक्रमु महती आसक्ति तलह अध्यापकाठ आहूय गोष्ठी सभा आहूय कार्यक्रमा संदर्भे चर्चा करो सभा अस्ट प्रधानाचार्य हाँ व तो काफी संस्कृत सप्ताहस्य हाँ। आचरण वचार्य संस्कृतसंदर्भे अस्वर्षं बहव कार्यक्रमा क्रिय अस्मिन् वर्षे अपि कलो रूपे पदानि खलुंद्र तानि पद कर्मण प्रयोग सब अग्रे तो राजेन्द्र निश्चय श्रीमा अस्े अस्मिन् वर्षे से पंचमा वर्गस्य र्ग छात्र सज्जीकृताल मार्गे स्थित तरह सर्व ललाटे तिलकं धार, धार्यते संस्कृत सप्ताह शुभाशया उच्य प्रधानचार्य समीचीन अभ अभयता कि चिंत उभय द्वितिने मैं गीतास्पर्धा आयोज्य प्रधानचार्य कार्यक्रम में कई कई कैगे गीयते, गीयते। प्रधानाचार्यः, तृतीये दिने प्रदर्शनी आयोज्य खलु अभिहा आम श्रीमान गौरवमः चतुर्थी दिनेतु श्रावण पूर्णिमा तथा सर्वेहि परस्परम रक्षा सूत्रम भद्यते पंचम दिने पंचमे दिने अष्टमर्गस्य छात्रैहि तत्र तत्र विधि विधि नाटकं प्रदर्श्यते पंकज षष्ठे दिने सर्वेहि छात्रैहि शोभाया शोभा यात्रा केन केन तदर्थ कें वस्तूनी संग्रह्यलका लिख्य नेतृत्व विधीये प्रधानचार्य साधु साधु यदि सर्वे सर्व मिलीय सर्वे आ अस्माभिः तथेव क्रियते प्रधानाचार्यः समग्र कार्यक्रमः केन निरुह्यते निरु राजेन्द्रः मया अभयः मया मंचः अलङ्क्रियते गौरवः मया सर्वाणि अपेक्षितानि वस्तुनि आनियन्ते पङ्कजा श्वेता अवाभ्या छात्रीक्रीय सज्जीक्रीय धन्यवाद अव्यमस्ट अथ प्रथमा वाक्य संस्कृत कार्यक्रम क्रिय क्रियापद अस्त अत उच्य अस्त चिंत्य अस्ति अस्ति अनम आयोज्य अस्ृ्यते अस्ट प्रस्तूयते हाँ, गीये अंचि चिंतयाम य उदाहरण श्वेत श्वेता सप्तम गीयते से छात्र देशभक्तिगीत गीये गीये अः गई गी गई धा तर्तरी प्रयोग लट्लाूपम प्रथमपुरुष एक किय परस्मदी तत् गई धा परी धा अस्मक जानी, जानी। प्रदर्शते धातु कृष्य दृश्य धु दृश्य पदम कि पदमुे आत्मनेदम पदस्म पदम पश्यति परस्मै परस्मै पदम पश्यते इति भवति परंतु अत्र पश्यूपु अश्य लट्लकार प्रथम पुरुष एक अत्र तो प्रथम पुरुष अभी लट्ल प्रथमपुर एकवचनमस्तुत प्रदर्शते अ प्रदर्श्य रूप किं दर्शय कं सूचय आत्मनेपदी रूप सूचय आत्मनेपदे आत्मनेपदी रूपे अस्त प्रदर्श्य तथा गीयते उपसर्ग उपयोग आत्मनेपदी <laughs> न, न, न, न, न उपसर्ग अस्त उपना चेत गीय अस्त गई धा गाय गाया कर्तरी प्रयोग होतीपदी रूपम्मी धातु अस्त कारण पर गीयते कर्म प्रयोग आत्मनेपदी इव अत्र अत्र अस्ते अस्त आत्मपदी कम वर्तते साधारण धातु धा अस्त धातु अथवा वर्ध वर्धधा वर्धते इति थप आत्मनेपदी रूप आत्मनेपदी धास्ती कारण तट्लथमपुरवचन वर् वर्धते कर्तरी प्रयोगे वर्धते इति कर्तरी प्रयोगे <sh>. यथा खलु यहाँ बार्धते वृक्ष वर्धते कर्तरी प्रयोगे परंतु अरस्मपदी धा कर्मी प्रयोगे कि आत्मपतिपी तदव विशेष मुख्य मूल मूलधा मूलधा पदम कि आत्मनेपदी भवतो अथवा परस्मै परस्मै परस्मै परस्मै पदम भवतो mm. hmm? परंतु वा पमेपद मूलूपर परंतु कर्मणि प्रयोगे सर्वदा पर प्रयोग आत्मनेदीपे दट इज द फॉइंटू नोट ओके सो हाउु कन्वर्ट एनी धातु और एनी फॉर्म ऑफ अ क्रियापद इनटू कर्मणि सो मूल भवतो moolarupa the mool dhatu original in dhatu patha it could be specified as whatever it could be prashnaya pada or it could be atmane pada uh -huh. or it could be ubhay pada ubhay pada -huh. it doesn't matter but if you if you want to use it in karmani prayoga so moola pada is always indicates how it has to be used in a kartari prayoga okay. dhatu patha uh -huh. when it says for example dushta dhatu if you look at this uh, we have this mm i don't have it for long mm hmm. so so what are all these things for example here शंक्तु भ्वादिगणे आत्मनेपदी सो so व्हाट इज आत्मनेपदी तर अर्थ कह केवल कर्तरी प्रयोग कर्तृप्रयोगे शद रूप रूप अत धा भ्वादिगणे परी परेपदी कथ कथा कर्तरी प्रयोगे दि कॉशाज वाट दे आर् शोइंग अस They are showing the pryoga of that oh, dhatu, dhatu. Okay. when they are in karmatri pryoga. So uh, same thing, shaustra ti pryoga. Pr so uh, sorry, uh, prasmati padi. But when we are we want to convert that any dhatu into karmani pryoga, we want to use it in karmani pryoga. Then dhatus pada. धातु मीन क्रियापद चेंज धाजिनली डजेंट चेंज बिका धातु कर्तरी प्रयोग प्रश्नपदी बट इट्स रूप इन कर्मिप्रयोगजपथी बिकॉज ऑफ तत्कार कर्मणि प्रयोग अवगंत अथवा स्मर्त सुलभा कर्मणि प्रयोग रूपाणि, बिकॉज देटाडर्ड फॉर्मेट आत्मनेपदी वी डोंट नॉट वरी वॉट इज द वेदर द ओरिजिनल धातु इज इन परस्नेपद आत्मेपद वॉटेवर इट इज सो वे वी आर् यूजिंग इन कर्मणि प्रयोग it's always atmanepadi any dhatu roopa has to be converted to atmanepadi so it is it remember so hmm? that means every dhatu can be converted into atmanepadi yeah it's roopa has to be converted into atmanepadi when we want to use it in karmani prayoga karmani prayoga okay hmm. so if we know yadi vayam janemaha कर्मणि सॉरी uh, आत्मने यथा आत्मनेपदी रूप यहाँ मूल आत्मनेपदी अस्त आत्मनेपदी धादा तस् यदि uh, कर्त प्रयोग जानीम चेत सो वी आर्ुड वी ऑल सेट टू यूज एनी धा इन कर्मणि प्रयोग ओके okay? mm -hmm. so ila we'll to memorize this karmane uh, atmane padirupani very well so then it is very easy to use uh, very easy to converse uh, prayoga of any dhatu because we don't have to depend on the kartari prayoga all the time and then think about uh, what could be its padam atmane pade astiche astikim परस्में पदे अस्टे शंका भवति आवश्यक तश्यकमें कर्मण प्रयोगे प्रयोग कूम यहां वाला चीदा तो चीधा तो उदाह जानीमचे अथ तो शंका सन्देह अस्त तो तत् पदम कि आत्मने आम्पदं अथवा पस्प तत्को इधान वह ई वाट से सिलेक्ट सिलेक्शन लाइक चूज़ लाइट चूजू दिस् बुक् दिस् बुक्ट टू एक् दट कम्युनिकेट दैट थिंग ई वाट टू चूज दिस् बुक् सो जनरली वे वी वाट टू यूज कर्तरी प्रयोग then we have to know it's padam so suppose we know know that it is uh, prashna padam tokim bhavate maya astakam no no no kartari kartari oh aham uh -huh. hm um aham astakam hm hm ची ची चिनोमी न सुनितागिनी जाना तस् हो ची धा गण क्या जाना सा ची ची धा गण क् नी मध्ये विक आगछति नो ओके चिनोतीिनोतीुनो गणक सु स्नो स्नो स्नो स्नो ओके ओके शकार दातो स्नो सुनु विकरण प्रत्यय नोट धा शुनोति अस्त दट स्वादिगण पंचमगण तत्स इदान स्मरणे भवस्तु विकरण प्रथ गण कनम कि चिनोती चिनुता चिंवती तो तो स्मरणे भव कर्तरी प्रयोगे कर्मण प्रयोगे सुलभम भवति कथम इदान पशा कथम सुलभम है। चिन्हय एकमश दर्शाया वन थिंग बहु मुख्य कर्मण प्रयोग विको गुण कोप विगण प्रत्यास्त सुलभम दट अ वेरी इजी वन एंड सेकंड धात सर्वे सेकेंड धाव रूप आत्मनेपद पद पिवर्तन रूपाणि वेरी इजी यदि वह जानी आत्मनेपदी मूलूपा कथम वर्ध धा वर्ध धा वर्तधा रूप कथमी स्मर यदि वापयाम चेत तदा बहुसुभ कर्मणि संस्कृत साहित्ये संभाषणे बहुत्र दृश्यते सामान्य दृश्य दृश्य है साय सा अन् अन्यासु भाषासु प्रा तव दृश्य है कर्मि प्रयोग संस्कृत भाषायां में संभाषणे साहित्ये कर्मणि प्रयोगः अ सामान्यतः है इट्स वेरी इजी इट्स कॉमन टू यूज कर्मणि प्रयोग नॉट बिकॉज इट इजी बट इट जस्ट नेचर ऑफ द लैंग्वेज But otherwise also, it is very easy to remember because all the forms are atmane padi, and there is no vikarna pratyaya. Mm. So, but now let's see the the derivation of uh, one of the dhatu or dhatu is gam dhatu. Gam dhatu. प्रथम टकार प्रथमपुरवन कर्तरी प्रयोग रूपम कथम कर्तरी प्रयोग ग्रे विकरण प्रत अस्त भ्वादिगणे अस्णम न होती गम इति इति विशेष रूपम गम गचतिप गशेषं गमी गमती भवित गोटु गमती चल इति तथा तथव गम इति भवेत परंतु इधर स्पेशल फॉर्म्स तो पर गर् स्पेश गोम भ्वादीगण गम बिकम्स एंड गच्छ विकम ग कर्तरी प्रयोग प्रयोग धाइटी प्रयोग गति कर्मणि प्रयोग नो चेज कीप एज इट इस नो विक्रण प्रत्यय बट दे आत्मनेपदी थिंग प्रत्यय आत्मेपदी थिंग प्रत्यय इज वाट प्रथम एक है ते प्रथमपुरवचने लर्धते अत कर्त प्रयोगे तिंग प्रत्यय प्रथमपुरुषे एक वचन लकार प्रत्यय ती पर आत्मने प्रथमपुरवन लकार प्रत्यय किंग प्रत्यय ते वर्धते वंदते वर्तते सो कि अम्य गम ते भे पर परंतु अवल कर्मणि प्रयोगे मध्ये विक प्रत्यय नगछति पर अ प्रय अस्त यदा आगे सर्वे पर प्रा आगछति यकार यध्ये आगछती विकण प्रतय न पर मध्ये यकार आगछति यकार यक्ति यथा यहाँ तथा यक् प्रत ककार तस्कारोप यकार ठति यवशे अवशेष है गम प्लस य प्लस्ते गम्यते ये प्रक्रिया कम्स फ्रॉम कर्मणि कर्मणि रूपम ओके प्रक्रिया प्रक्रिया प्रोसेस ओके मीन प्रोसे कथम एक्चुअली रिवर्स आग्छति कर्मणि प्रयोगे ये प्रत्यव yam bhavati as per panini's proth okay. sutra but it is not because sutra is there it becomes gamate yeah. go to gamate not because uh, panini says the year should be there so we add year there gam plus year plus day it is gamate but because gamate is the actual usage panini has to create a process गसो दर्तरी प्रयोग प्रथम पुरुष एक वचन लट्ल कार गम बिगम कारण प्रयोग अस्त एंड पाणीनी मेक्स अ स्पेशल सूत्र फॉर दट अकोमडेट देम थिंग इज गम्य गम्यते भाषा प्रयोग तथम इधि करी सिद्धि भवेत् तथा एक सह सह सूत्र महोदय रचय व्यवहारिक व्याशन <laughs> yeah, I mean that is generally good. Generally, yes, but but for that, again, yeah, as I said, is a different screen because in today's world, again, there is a, a not lot of samvashana uh, opportunity. There is there are no native speakers. Okay. So if like suppose if I want to learn Telugu language. if i come to your like, uh, house and stay for 10 days i will easily learn it yeah. <laughs> yeah. because you always speak it and it is your native tongue mm -hmm. it is not like that so that is a difficulty uh, with only okay. samvaadana so we we'll have to have multiple approaches to it yeah. okay together at uh, a simultaneous approaches so anyway so गम गच्छति या गम्यते बट ओरिजिनली वेन्णिन रोटेड इट इज ऑल इज कॉमली यूज कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज भाषा आसम्य सो हि हेज टू हि हेजु रईट द the एज पर् द भाषा प्रयोग now we are actually doing the reverse engineering, so people ask why it becomes बिकम you know, because now we say that because of दिस sutram Because this sutra oh. exists, okay. it is gunmete. So all the forms we study like that now. People always ask like uh, the other day also there was a question. I mean this is not only in this class but everywhere also people they are thinking in this way like why is this like jahi jahi form? Why this jahi? Yes, it is a good question. Yes, but now people are expecting tell me the sutra. why it becomes uh, jahi yeah. but the question has to we have to ask is how it becomes jahi why is because it is bhasha bhasha aste okay what is the process to derive it then that panini has to provide one is process uh now if you if, if, if we, for example if if you look at a native tongue you all you talk different uh, languages like we are all like uh, from our childhood we are born in that language then if uh, in in uh, i'm sure in canada we do that in every language you do that and i have proof and i've gone through a lot of study about it and in your language also i'm sure that you when you use this bhakti also i'm sure in telugu also there is bhakti right mm -hmm. yeah like uh, if you want to say uh bala gachati vadu and boy gosam you use it and you never think about the grammar right? yeah yeah you don't it doesn't come to your mind you never think that i'm going wrong what should i uh, what bhakti should i use what linga should i use just comes naturally that is one thing and sometimes provided <laughs> uh and sometimes that vibhakti actually suppose if you want to say i give this uh, book to somebody sometimes not technically by rule if you go by grammar rule you'll have to use this chaturthi uh, vibhakti or whatever that vibhakti to give dana but when you are using your own native tongue you take sometimes liberty uh, uh, sometimes uh you say for example how do you say uh, um ha <coughs> i give the book to somebody okay i give the book so what should be uh the vibhakti of i in telugu prathama vibhakti right i mm hmm um, for ga ven kannada i don't know we can translate if you can nanu nanu एंड गिव द बुक टू सम गिव द एंड समक वाट इज दुस्तक विभक्ति बट प्रधम सेम बट एक्चुअली विभक्ति फॉर्म इज मे बी सें बटुअली विभक्ति द्वित प्राय प्राय प्रायट श्योर यू आर नॉट श्योर एंड यू डोट केिकॉज इट इज अ नेटिव टू विदर थिंग इज इट इज द्वितीय मे बी वर्ड बिकॉज इट इजोस्टिंग से संस्कृत हाउड विषय अहम पुस्तक ददा अहम पुस्तक ददाई देसो द्वितीय भक्ति बट इन तेलगू आलो इफ यू से रूल राइट इन यू हेव टू यूज कर्म द्वितीयाभक्ति कर्म पदम तो वी आर् वेरी केरफु अहम पुस्तक दा पुस्तक इज अक्चुअली नॉट द गुड एक्सापल बट बिकॉज इट इटिंग द्वितियाभक्ति देक् समथिंग विच इज अंग नॉट न पोस्किंग अहम चषकनी चषक ददा चषकम दादा दट डू दट इन बट वॉट इज द्वित भक्ति इन यो टेक्स्ट बुक वेन यू रईट इट यूज दिस द्वितीय भक्ति रईट वॉटू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 बट दट इज बट दैट इज द नैचुरल natural. कम्स comes out and nobody, nobody questions, nobody asks, why do you, why did you skip यू स्कीप द And everybody understands and that is the accepted usage, right? Mm -hmm. So वाइट but Sanskrit also like that when it was ओरिजिनल like that, was like that and it was free flow. मीन्स पीपुल वे आर वेरी Uh, freely using it but now since nobody nobody is nobody's native language native tongue and we have to go by the grammar rules strictly now so now it has become reverse thing first we have to study the vyakaranam and then we have to know its uh, correct mm -hmm. format otherwise yeah. it's not correct maybe pani knew that we we we don't we men neglect sanskritam <laughs> yes yes that is very good i think so mm -hmm. yeah he say he's hear the language okay you know. yeah that's nice mr <laughs> yeah. so so mainly then i will stop here but mainly i want to conclude on today's session we'll do some more uh, we'll see some more examples from the book just to quickly finish this karma account want to spend a lot of time but in karma but मेन थिंग इसमणिंग वेरी ईजी कंपेर्ड टू कर्तरी प्रयोग रूपस्मर इज वेरी रूप नो विकन प्रत्येक कर्मणि इस पर प्रयोग बट टॉकिंग पदम अबौट द्रियापलवेज रूपाणि रूप तथा विकण प्रत्ययस्य अत्र प्रसक्ति नोक प्रत्यय डायरेक्ट धातु प्लस मध्य दट एक्सट्रा यकार, यकार, यकार, यकार यक प्रत्यय अनंतरम कि प्रत्यय सो इजी प्रत्यय इफ्बर्म्रेक Direct from the धातु दृश्य पठ्य वृत्त धा वृत्जनल आत्मने धाई तर तो कथम रूपम कर्तरी प्रयोगे वर्तते रूपम इदानम आत्मनिपदीप तर हाँ धातुक वृत् मध्ये यकार वृतते अन ते टत्य नृत्य सो नो विधा ओरिजिन धा मध्ये यं प्रत्यय नृत्य नृत्य हाँ नृत् नृत् नृत्ध परंतु तत्त दिवादीगणे अस्ट दिवादीगणे कारण सॉरी तस् लट्ले लट्ल कर्तरी प्रयोग कर्तरी प्रयोगे अंतर बिकॉज इट इज इन दिवादिगण मध्ये यकार आगछति दैट इज डिफरेंट दिस डिफ्रेंट दिस्कण प्रत्यय इन कर्तरी प्रयोग सो दैट दट इन कर्मिप्रयोग दिवादिगणे बट इन कर्मणि प्रयोगेन ऋत्जिन मध्येक् प्रत्यय आग्छति ये सो फ्रॉम वी स्पीक इन रूपावी हाँ हाँ कर्मणि धन्यवाद नमस्कार नमस्कार महोदय नमस्कार महोदय